एकमात्र अर्णव के होने पर आप शीघ्र नहीं हैं, उससे वे नर हैं। उस एक सहस्त्र युगो के अंत में जबकि ब्रह्मा जी का दिन संस्थित होता है उतने समय में सलिल के स्वरूप से रजनी के वर्तमान होने का अवसर रहता है फिर उस जल में इस पृथ्वी तल में अग्नि तल में अग्नि बिल्कुल नष्ट हो जाया करती है उस समय में वायु एकदम प्रशांत होती है और सभी और घोर अंधकार रहता है तथा सभी और आलोक का अभाव रहता है यह सब इसके ही था इस अवसर से वे ब्रह्मा जी सहस्त्रों शिरो वाले और सहस्त्रों पादों वाले होते हैं वे सहस्त्रों शिरो वाले पुरुष सुवर्ण के समान वर्ण वाले थे और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले थे भगवान नारायण के प्रति यहाँ पर इस श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं आप जो उसके तनु हैं यह अर्थ सुनते हैं वहाँ पर वे अपूर्य मान हैं। इसलिए नारायण कहे गए हैं सहस्त्र शीर्षों से संयुक्त सुंदर मन वाले सहस्त्र चरणों से युक्त सहस्त्र चक्षु और मुखों वाले सहस्त्र कृत हैं, सहस्त्र सहस्त बाहुओं वाले, सहस्त वाले हैं ऐसे प्रथम प्रजापति है यह पुरुष त्रय से परिपूर्ण है ऐसा कहा जाता है आदित्य के समान वर्ण से युक्त इस भुवन के रक्षक एक अमूर्त, अर्थात मूर्ति से से यह प्रथम विराट है। है। हिरण्यगर्भ महान आत्मा वाला पुरुष मन से परे संपन्न होता है। कल्प के आदि में रजोगुण से उद्रिक्त होकर प्रभु ब्रह्मा ने सृजन किया था कल्प का जब अवसान होता है तो उस समय में तमोगुण के उद्रेक से समन्वित काल होकर फिर इस संपूर्ण सृष्टि का ग्रसन किया था वहीं फिर भगवान सत्व के उद्रेक से युक्त नारायण होकर जलाशय स्वरूपों में विभक्तो में, विभक्त में सृजन करते, करते, करते हैं और स्वयं ही तीन रूपों से वीक्षण करते हैं उस समय में समस्त स्थावर और जंगम के नष्ट हो जाने पर जब एकमात्र अर्णव ही विद्यमान रहता है एक सहस्त्र चारो युगो की चौकड़ियों का जब अंत होता है उस समय में वह सभी और जल से समावृत होते हैं उस समय में नारायण नामक वह ब्रह्मा इससे सार में स्वयं प्रकाशित रहते हैं जब चारों प्रकार की प्रजा ब्रह्मा की शक्ति से तम से आवृत होती है महर्षि गण उसको महरलोक में सोए हुए काल को देखते हैं उस काल में यथो दृष्टि भृगु आदि महर्षिगण है उस समय में उनको विवर्तिय मानों के द्वारा महत परिगत होता है गति के अर्थ वाली ऋषि धातु नाम की निष्पत्ति होती है ऐसा कहा जाता है जिससे ऋषिति के सत्व होने से उससे महत है होते हैं। अहर लोक में स्थित होते हुए उन्होंने उस समय में अनित महर्षियों ने सुप्त काल को देखा था कल्प के आदि में जिससे सुपहुल चौदह संस्था है ब्रह्म जी ने क्यूँकी कल्पन किया था इसी कारण से कल्प कहा जाता है कल्पो के आदि काल में पुनः पुने वही समस्त भूतों का सृजन करने वाला है महादेव व्यक्त है इसका ही यह संपूर्ण जगत है वे दोनों कल्पों का प्रति संबंध कर दिया गया है इस समय में उन दोनों के मध्य में पूर्व की अवस्था हुई थी पूर्व में होने वाले कल्प में ठीक ठीक कह दिया गया है इस समय में इस कल्प के विषय में बतलाऊंगा उसको समझ लीजिए पृथ्वी व्यायाम विस्तर श्री सूद जी ने कहा इस रीति से शांत पानी ने प्रजा के सन्निवेश का श्रवण करके फिर उसने श्री सूत जी के नियत रूप से पृथ्वी और उदी के विस्तार के विषय में पूछा था द्वीप कितने हैं? समुद्र अथवा पर्वत कितने बताए गए हैं? कितने वर्ष हैं और उन वर्षों में नदियाँ कौन कौन बताई गई हैं? महाभूतों का क्या प्रमाण है तथा लोकालोक प्रमाण क्या है चंद्र और सूर्य का पर्याय परिमाण और गति क्या है हे भगवान यह सब आप विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से हमको बतलाइए। श्री सूद जी ने कहा हर्ष की बात है मैं आपके सामने पृथ्वी का आयाम और विस्तार बतलाऊंगा, समुद्रों की संख्या और द्वीपों का विस्तार भी बतलाऊंगा यो तो द्वीपों के सहस्त्रों भेद होते हैं किंतु वे सभी भेद सात द्वीपों के ही अंतर्गत हैं, जिनके द्वारा निरंतर यह जगत है वह सब क्रम से यहाँ पर नहीं बताए जा सकते हैं मैं इस समय में तो आपके समक्ष में सात द्वीपों को ही बताऊंगा और उनके साथ चंद्र सूर्य और ग्रहों का वर्णन करूंगा। मानव उनका प्रमाण तर्क के द्वारा कहा करते हैं किंतु निश्चित कि परे है वही चिंतन न करने के योग्य नहीं है ऐसा कहते हैं नौ वर्षो से समन्वित जम्बू द्वीप को यथार्थ रूप से बतलाऊंगा उसको विस्तार से और मंडल से योजना के द्वारा समझ लीजिए योजनाग्र से सभी और 100 सौ सहस्त्र है यह अनेक जनपदों से घिरा हुआ है और विविध परम शुभ नगरों से समन्वित है यह सिद्धगण और चारणों से समाकीर्ण है और अनेक पर्वतों से उपशोभित है शिलाओं के समुदाय से समुत्पन्न समस्त धातुओं से निबद्ध यह द्वीप है इसके सभी और अनेक नदियां हैं जो पर्वत से उद्भूत हुई है यह जम्बू बहुत विशाल है श्री सम्पन्न है तथा इसका मंडल भी महान है भूतों के करने वाले नौ भुवनों से यह संपूर्ण समावृत है इसके चारों ओर क्षार समुद्र है जिसका भी विस्तार जंबुद्वीप के विस्तार के ही समान है प्राग्ञात सुपर्वा ये छह वर्ष पर्वत है जो दोनों ओर पूर्व और पश्चिम समुद्रों से अवगाड़ है हिमवान गिरी में प्राय हिम समूह होता है और हेमकूट पर्वत हेम से संयुक्त है निषद एक महान पर्वत है जो सभी ऋतुओं में सुखदायी होता है मरु पर्वत चार वर्णों वाला है और सुवर्ण से युक्त है यह अधिक सुंदर कहा गया है और मूर्धा में बत्तीस सहस्त्र योजनों के विस्तार वाला है यह वृत्त आकृति और प्रमाण वाला है तथा चौकोर और अर्थात ऊंचा है इसके पार्श्व भाग में अनेक वर्ण हैं तथा यह प्रजापति के गुणों से संयुक्त है अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा जी के नाभि बंधन से यह समुत्पन्न हुआ है उसके पूर्व की और यह श्वेत वर्ण वाला है इसे ब्राह्मण है उत्तर की और पार्श्व भाग उसका स्वभाव से ही रक्त वर्ण है इस कारण से मेरु के अनेक अर्थ कारण से इसका क्षत्र भाव है यह दक्षिण दिशा की ओर इस, इस तरह से इसके चार वर्ण कहे गए है यह स्वभाव से वृत्त कहा गया है और वर्ण तथा परिणाम से भी बताया गया है नील व्यमय श्वेत हिरणमय मोर के वहरण के वर्ण वाला और सात कोम तथा श्रिंगवान है ये सब पर्वतों के शिरोमणि राजा पर्वत हैं, जो कि सिद्धों और चारणों के द्वारा सेवित रहा करते हैं, इनमें सिद्ध और चारण निवास किया करते हैं उनका अंतर निष्कम्भ नौ सहस्त्र योजन कहा जाता है मध्य में इलावृत नाम वाला गिरी है जो महामेरु के सममतम है यह भी इसी प्रकार से नौ सहस्त्र ही सब और से विस्तार वाला है इसके मध्य में महा है जो धूम से रहित अग्नि के समान देवीप्यमान है मेरु के वेदी का अर्ध दक्षिण है तथा उत्तर अर्ध भाग उत्तर है जो छे वर्ण हैं। उनके जो छह वर्ष पर्वत हैं, ऊंचाई से दो दो सहस्त्र योजन विस्तृत हैं। जम्बु द्वीप के विस्तार से उनका आयाम कहा जाता है दो गिरी सौ सहस्त्र योजन आयत है नील और निषद उन दोनों से जो दूसरे है वे हीन है श्वेत हेमकूट हेमवान तथा श्रृंगवान है उनसे दो सहस्त्र नब्बे और दो मध्य में जनपद है वे वे सात वर्ष हैं। हैं। उन प्रपातों से से विषम पर्वतों निरंतर बहने वाली नदियों के बहुत से भेदों से वे परस्पर में गमन करने के अयोग्य हैं। उनमें अनेक जातियों वाले जीव निवास करते हैं और सभी और वहां रहा करते हैं यह हेमवत वर्ष है जो भारत इस नाम से प्रसिद्ध है इससे आगे हेमकूट है जो नाम से किम पुरुष कहा गया है हेमकूट से आगे नैषद है जो हरिवर्ष कहा जाया करता है हरिवर्ष से परे मेरु का वह इलाव्रत है इलाव्रत से आगे नील है जो रम्यक नाम से विख्यात है रम्यक से आगे श्वेत है जो हिरणमय नाम से विश्रुत है हिरणमय से आगे श्रृंगवत है जो कुरु कहा गया है दक्षिण और उत्तर दिशा में धनु संस्थ दो वर्ष जानने चाहिए वहां पर चार दीर्घ है वह इलाव्रत है वह है? है उत्तर है वे दर्थ दक्षिण और उत्तर में तीन तीन वर्ष है उन दोनों के मध्यमे मेरू जानना चाहिए और मध्य में इलाव्रत है नील के दक्षिण दिशा की ओर निषद के उत्तर की ओर आयत एक महान शैल है जो नाम से माल्यवान कहा जाता है एक सहस्त्र योजन नील और निशत तक आयत है और आयाम से वह 24 सहस्त्र योजन कहा गया है इसके पश्चिम में गंध मादन नामक पर्वत जानने के योग्य है आयाम और विस्तार से माल्यवान इस नाम से यह प्रसिद्ध है परिमंडलों के मध्य में मेरू पर्वत है जो कनक पर्वत है वह चार वर्णों वाला और सुवर्ण का तथा चतुर्स्त्र अर्थात चौकोर समुच्रित है सुमेरु शोभाशाली होता था जो पास शुभ्र है और एक राजा के ही समान समिष्ठित रहता है इसके वर्ण की आभा तरुण सूर्य के ही समान है तथा बिना धुआं वाली अग्नि के तुल्य है